अगला प्रश्न है देव भैया का ये सिटी वगैरह इन्होंने नहीं बताई है कहते हैं कि मैं अकेला समझने की कोशिश में हूँ फैमिली को साथ लेकर चलने में असमर्थ हो रहा हूँ और ऐसा होने से अधूरापन लगता है दूसरा ये कि बच्चे को अपनों की नासमझी से बचाने में ही सबसे अधिक मेरी ताकत लग जाती है क्या उपाय किया जाए ये बिल्कुल ठीक बात है देखिए दो मुद्दे आपकी बात से समझ में आए एक तो अकेला समझने का जो बात है ये व्यावहारिक नहीं है समझे हुए आदमी के साथ ही समझना होता है तो जब भी समझना होगा कम से कम दो के बीच में समझना होगा और एक समझने वाला होगा तो एक समझाने वाला चाहिए समझाने वाले को पहले पहचानना पड़ेगा आपको किसको आप समझाने वाला बनाते हो यदि जो वो खुद भी नहीं समझा हुआ है तो फिर तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं एक दिक्कत ये आपके साथ तो आप पहले इसको फटाफट ये तय करिए कि किससे आपको समझना है दूसरी बात आपने कहा कि जो भी बच्चों में अपने अपनों के जो अयोग्यता है उससे प्रभाव से हम मुक्त रखना चाहते हैं उसमें ज़्यादा श्रम लगता है उसका कारण यही है कि योग्यताओं का प्रभाव नहीं है इसलिए अयोग्यताओं से प्रभावित होने के लिए बचने का, का काम करते रहते हैं योग्यता ज़्यादा प्रभावी है अयोग्यता पे आप स्वयं योग्य हो जाएंगे आपको अयोग्यताओं से बचने बचने बचाने कार्यक्रम से मुक्त हो जाएंगे फिर से एक बात बताता हूँ दूसरी भाषा में सही का प्रभाव ज़्यादा है गलती पर हम अभी तक ये मान रहे हैं कि गलती का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि सही क्या है ये समझे नहीं है तो जो ताकत हमारे में आना चाहिए जो विश्वास आना चाहिए वो विश्वास हमारे से प्रकट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी को बचाने में ही अपने बच्चों को उससे बचाने में ही हम लगे जूझते रहते हैं पॉजिटिविटी का ताकत क्या है यदि एक आदमी में भी यदि ये, ये पॉजिटिविटी आती है तो देखिए तमाम निगेटिविटी उस पर है ना भारी नहीं पड़ते वे बल्कि वो सही उस पर भारी पड़ता है इतना ही रेपिड फायर में इतना ही